संयासीगण मुनिगण उपस्थित आर्य बंधुओं ऊर्जा मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय तो विद्यार्थियों ईश्वर और उसका जगत इस प्रसंग को लेकर के स्वामी का आधार बना करके विचार कर रहे हैं तो आग, आगे की बात शुरू करें अपना प्रसंग ये चल रहा था कि ब्रह्म और जीव या ब्रह्म और जगत इन दोनों की अपनी अलग अलग सत्ता है अलग अलग दोनों अपना अस्तित्व रखते हैं अलग अलग दोनों के गुणकर्म स्वभाव हैं स्वामी जी महाराज ने आत्मनि तिष्ठन आ आ, आ, आत्मनो अंतरोमा आत्माना वेद ये जो प्रमाण दिया है इससे स्वामी जी ने पूर्व पक्षी की विचारधारा का संशोधन किया है उसको बदला है संशोधन इस तरह से किया है कि अगर ये मान ले एक ही स्थान में व्याप और व्यापक है और एक ही है एक ही स्थान में व्याप और व्यापक है और एक ही है व्याप व्यापक अलग अलग हो फिर तो फिर तो खंडन करने का या आलोचना करने का कोई स्थान ही नहीं रह जाता पर स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर कोई यह माने कि एक ही शरीर के स्थान में व्यापक और व्यापक एक ही शरीर यह यूं कहें कि आत्मा रूपी शरीर में जीवात्मा रूपी शरीर में एक परमात्मा है तो वो परमात्मा और आत्मा परमात्मा और आत्मा एक ही है ऐसा मान के चलने पर तो जो व्यापक होगा जो व्यापक होगा जो व्यापक होगा वही व्यापक होगा तो एक ही सत्ता को मान लेने पर एक ही चीज को मान लेने पर उसमें दो गुण नहीं ठहर सकते व्यापक भी वही हो और व्यापक भी वही हो ये तो ऐसे होगा कि स्त्री भी वही और पुरुष भी वही हो तो ये तो अलग अलग हो जाएगा फिर स्त्री अलग है पुरुष अलग है बच्चा अलग है बूढ़ा अलग है अब कोई कहे जी नहीं जी बच्चा बच्चा जो बच्चा है वही बूढ़ा है हालांकि ये आपका प्रश्न मेरा तर्क खंडित हो सकता है आप कहेंगे वो वही बच्चा जो पांच साल का तो वही अस्सी साल का है तो वही बच्चा और बूढ़ा दिख रहा है वो साल का ये अलग बात है लेकिन बच्चा जिस समय था तो उस समय उसकी कार्य क्षमता उसका स्वभाव उसके संस्कार उसकी बनावट अलग थी और वही बच्चा जब अस्सी साल की अवस्था में पहुंच गया तो उसकी बनावट उसकी कार्य क्षमता उसकी अनुभूति उसके अनुभव उसका ज्ञान विज्ञान बिल्कुल अलग हो गया है वो एक नहीं है हाँ ये आप कह सकते हैं कि जो पांच साल की अवस्था में देख रहा था कि मैं पांच साल का बच्चा हूं वही सत्तर की अवस्था में भी ये देख रहा है कि मैं सत्तर साल का हूं देखने वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमें से बहुतों को अपने बचपन की घटनाएं याद होंगी जब हम पांच साल दस साल के थे सबको याद होंगी अधिकांशों को याद होती हैं। तो घटनाएं तो हमारे शरीर के साथ घटी हैं शरीर बड़ा हुआ शरीर में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आई पर हम तो नहीं घटे हम ना घटे ना बड़े तो जो तो देख रहा है कि मैं पांच का हो गया मैं दस का हो गया मैं सत्तर का हो गया मैं अस्सी को हो गया अब मैं मरा वो ये भी देख रहा है कि अब मैं मर रहा हूं तो देखने वाला उससे अलग है जो इन सब घटनाओं का साक्षी है जो इन सब घटनाओं को देख रहा है तो अगर कोई ऐसा कहे कि जी ब्रह्म और आत्मा एक ही है और व्याप व्यापक तो एक ही है जो व्यापक है वही व्यापक है जो जो व्यापक है वही व्यापक है तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए एक ही शरीर के स्थान में व्यापक और व्याप इन दोनों धर्मों की योजना नहीं करते बनती उदाहरण देते हैं जैसे गृह आकाश में स्थित है और आकाश ये व्यापक है और गृह व्याप्त है स्वामी जी कहते हैं कि घर आकाश में स्थित है आकाशीय व्यापक व्यापक हमेशा व्याप से बड़ा होता है व्यापक हमेशा व्याप से बड़ा होता है जैसे आप जल में कोई चीज डालिए कोई वस्तु डालिए कोई और वस्तु डालिए ऐसी वस्तु डालिए कि उस वस्तु में सब तरफ जल ही जल हो जाए दूसरा उदाहरण क्यों घटा सकते हैं जैसे लोहे के गोले को आप अग्नि में डालिए तो जल में वस्त्र को डालिए या या अग्नि के गोले को या लोहे के गोले को अग्नि में डालिए उस समय जैसे जल उस वस्त्र के सब तरफ उसका आधिपत्य हो जाता है तो जल तो है वहां पर व्यापक और जो वस्त्र है वो है व्याप्य तो व्यापक हमेशा व्याप से बड़ा होता है क्योंकि क्योंकि अब वस्त्र का कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां उस जल ने अपना अपना जो अधिकार है वो ना जमा लिया हो तो बाहर भी जल है अंदर भी जल है ऊपर भी जल है जैसे आप लोगों ने कभी नदी या नहर में स्नान करते समय जब हम गोता लगाते हैं ना और फिर जब आंखें खोलते हैं तो सब तरह पर जल जल देखता है डर भी लगता कई बार अब कई बार ऐसे करना कि थोड़ा थोड़ा पानी से ऊपर आकर केवल केवल पानी की ऊपर सतह को देखना नीचे नहीं देखना है केवल ऊपर की जो ऊपर की जो स्थिति है ना पानी की तो उसको देखना नहीं सतह तो उसको कहते हैं गहरायू कहते हैं केवल पानी का जो ऊपरी तल है ना उसको देखना उसको देखेगा पानी के ऊपरी तल को तो तब भी ऐसा लगे दूर दूर तक तो पानी पानी दिखाई दे रहा है तब भी मन में भय उत्पन्न होता है जैसे समुद्र के बीच में आप हैं और नाव में हो जाए छेद और आसपास के जो छोटे छोटे जहाज चल रहे हैं छोटी छोटी नौकाएं हैं उनको टेलीफोन कर रहे हैं पर वो सब टूटा हुआ है कनेक्शन ना उधर का समाचार इधर ना इधर का समाचार उधर और बस अब दूर नहीं वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे नहीं तो वो मरने से पहले ही वो बिना डूबे ही मर जाते हैं डूबते तो बाद में हैं पर मर पहले ही जाते हैं yeah, yeah, yeah. तो व्याप और जैसे किसी ने कहा ना कि कायर जो है वो अपने जीवन में कई बार मरता है और वीर जो है वो एक ही बार मरता है कायर तो कई बार आपके जीवन में रह जाने बार मरते रहते हैं कभी लोभ से, है, से मरते हैं कभी क्रोध से मरते हैं कभी ईर्ष्या से मरते हैं कभी ठगी से मरते हैं मरते ही रहते हैं उनको जीवन कहा मिलता है जीवन उसको मिलता है जो केवल एक ही बार अपने शरीर को छोड़ता है और यशस्वी यस कर्म करते हुए यशस्वी कर्म करने करने के साथ साथ अपने शरीर को छोड़ता है इसलिए कहना बलम यस बुद्धि यस बहन तत् कुतो बलम तो बल का मतलब वहां पर ज्ञान बल भी लेना चाहिए शारीरिक बल भी लेना चाहिए है? चरित्र बल लेना चाहिए तो ऐसे लोगों की प्रसिद्धि होती तो अपनी चर्चा चल रही थी व्यापक ब्याप व्यापक की तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर ब्रह्म और आत्मा को एक ही मान के चलेंगे तो तो उसमें कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते तो उदाहरण दिया कि जैसे आकाश घर में स्थित है और आकाश व्यापक है इसका मतलब है कि आकाश और घर दोनों अलग अलग हैं यद्यपि घर में भी आकाश है लेकिन घर में आकाश है या घर में आकाश है या आकाश में घर है पर दोनों के दोनों अपना अपना अलग स्वरूप रखते हैं मिट्टी आकाश नहीं हो जाती और आकाश मिट्टी नहीं हो जाता मिट्टी अलग है आकाश अलग है तो कहते हैं कि जैसे यहां पर दोनों का अस्तित्व अलग अलग है इसलिए आकाश और दुवीय ये एक ही है या अभिन्न है ऐसा अनुमान निकालते नहीं आता इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न है ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता इसी प्रकार जब तुम ये कहते हो कि जीवात्मा बही परमात्मा है कई लोग कह देते हैं आत्मा स्व परमात्मा ऐसा लोग कह देते हैं कि आत्मा स्व परमात्मा अभी थोड़े दोनों पहले वो यहां दिगंबर महात्मा के प्रवचन चल रहे थे ना तो पुलक सागर महाराज से पुलक पूछी एक एक पुलक पूछी तो बोले था आत्मा से परमात्मा आपको शायद ध्यान नहीं उन्होंने यही कहा कि आत्मा से परमात्मा जो आत्मा है वही तो परमात्मा है तो ये विचार बहुत व्यापक रूप में जैनों जे, में हिंदुओं में मुसलमानों में ईसाइयों का तो थोड़ा कुछ अलग है बाकी सब में अधिकांश ये फैला हुआ विचार है कि आप जो आत्मा है वही परमात्मा है स्वामी जी कहते कि नहीं ऐसा नहीं आत्मा है सो परमात्मा नहीं आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है क्योंकि दोनों के गुण गुणकर्म स्वभाव दोनों की शक्ति दोनों का बल दोनों का ज्ञान दोनों की क्षमताएं दोनों की अलपद, एक की अल्पजता एक की सर्वजता तो इस तरह से हम देखेंगे तो कभी एक दूसरे के बराबर वो आई नहीं सकते आत्मा चाहे कि मैं परमात्मा की क्षमता को पूरी पूरी क्षमता को प्राप्त कर लो तो वो संभव नहीं है इसलिए इसके कर्म सीमित होते हैं और कर्म सीमित होते हैं तो उनका फल भी सीमित ही होता है मोक्ष लिए कर्म करेंगे वो भी सीमित ही होंगे आन जब अवधि समाप्त होगी फिर वापस माता पिता के दर्शन करेंगे तो हम ना जाने कितनी बार माता पिता के दर्शन कर चुके हैं और कितनी बार मुक्ति में जा चुके हैं हम कोई गणना ही नहीं कर सकते कई बार ऊब भी हो जाती है कई बार ऊब आती है क्या ये आत्मा को अनादि बना दिया ना मरता है ना जीता है सदा से है सदा रहेगा ये भी कोई बात हुई <laughs> ऐसा मन में कई बार आता है कि ऊब आती है मन में कि हम कभी इससे मुक्ति नहीं हो सकेंगे हम कभी हम कभी इसे अलग ही नहीं हो सकते तो कई बार ऊब भी आ जाती है शायद इस ऊब को हटाने के लिए ही मुसलमानों ने सिद्धांत गढ़ लिया कि तो जीवात्मा जो है वो वो उत्पन्न तो नहीं होती है किंतु मर जाती है इसलिए वो एक ही जन्म स्वीकार करते हैं कहते हैं ये ही एक जन्म है इसके बाद कोई जन्म जन्म के बाद जन्नत है पर वो एक ही जन्म का सब है एक ही जन्म के बाद वो कयामतन की होती है लेकिन ये विचार ठीक नहीं है लगता तो है कि कि हम कभी इससे छूट नहीं सकते लेकिन हमें बार बार अवसर मिल रहा है सुधरने का बिगड़ने का भी हमें अब से खूब मिलता है सुधरने का भी मिलता है तो कहते हैं कि इससे ये नहीं मानना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हो जाते हैं मिलकर के आगे कहते हैं अहम ब्रह्माष्टमी वो सारे के सारे बात के स्वामी जी के जीव और ब्रह्म के भेद के ऊपर के ही है इसी पर चर्चा स्वामी जी करते हैं मैं पढ़ देता हूं है। कहते हैं इस वाक्य का अर्थ किया जाए तो ये अत्यंत प्रीति का उदाहरण है कहते हैं अगर इस बात का अर्थ करें कि अहम ब्रह्मास्मि तो ये ईश्वर में अत्यंत प्रेम की प्रतीक की ये उपमा है अत्यंत प्रेम का भाव है यहां पर ईश्वर के साथ तो जब समाधि की अवस्था में ईश्वर के गुणों के अंदर साधक तल्लीन हो जाता है उसके गुणों को अपने अंदर अनुभव करने लग जाता है उसका बल उसका जान उसका आनंद जब अपने अंदर उसकी गुणों की जो अनुभूतियां हैं वो उसको होने लग जाती हैं तब वो कहता है अहम ब्रह्माष्टमी यानी अब यहाँ पर क्या होगा तात से उपाधि है उपाधि है तत्मे स्थित अहम ब्रह्मस्थो अस्मि ना तो हम ब्रह्म मैं ब्रह्म में हू अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूं ना कि मैं ब्रह्म ही हूं मैं ब्रह्म हूं अब ये वेदांति जहां तहां इसी तरह से कहते करते हैं अहम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि और कहते हैं कि पाप पुण्य लगता ही नहीं है तुम्हें क्योंकि हम तो ब्रह्म हैं, पाप पुण्य हमें नहीं लगेगा अगर कोई पाप करके देगा उस बाबा को जेल हो जाएगी, जो भी कहता है ना अहम ब्रह्मास्मि और जाकर के कि किसी को कुछ कह दे या मालिक लीजिए कोई गलत आसन कर दे फिर देखिए क्या होगा तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये तर्क नहीं है बाक तो ठीक है पर अर्थों की संगति गलत लगा ली है तो अहम ब्रह्मष्टमी का मतलब है मैं ब्रह्म में स्थित हूं और वहां स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया मंचा क्रोशंती मंचा क्रोशंती मंच पुकारते हैं जैसे किसान अपने फसल की रक्षा के लिए एक तो बना ले मचान बना देता है और उस पर वो चिल्लाता रहता है तो दूर से लोग व्यवहार करते मंच पुकार रहे हैं तो मंच क्या पुकारता है मंच पर जो बैठा हुआ जो रक्षक है फसल का वो पुकार पुकार करके पक्षियों को उड़ा रहा है तो मंचहा क्रोशंती अर्थात मंचस्थ मनुष्य क्रोशंती न तो मंचहा क्रोशंति तो जैसे वहां पर मंच पर स्थित मनुष्य का ग्रहण होता है ऐसे ही अहम ब्रह्मस्थमी मैं ब्रह्म में स्थित हूं और इससे ये बात निकल के आती है कि ब्रह्म में जो स्थित है वो अलग है और जिसमें स्थित है वो अलग है तो यहां पर ये बात कही जा रही है ये लौकिक दृष्टांत पर से स्पष्ट होता है जैसे मेरा मित्र मैं ही हूं ऐसा कहते हैं परंतु मैं और मेरा मित्र इन दोनों की सर्वथै अभिन्नता है ऐसा फलकार्थ नहीं होता स्वामी कहते हैं हर विधान के जैसे कहेगा कि कि जैसे मान लीजिए मेरी किसी से मित्रता है और किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे मित्र से कोई वस्तु ले ली तो मेरे मित्र ने उसको कह दिया था कि अगर मैं ना भी बोलू तो तुम उनको दे देना वो कह गए नहीं वस्तु तो आप आपसे ली थी वो नहीं, नहीं कोई बात नहीं मयर वो एक ही है उनमें तो हमें कोई भेड़ नहीं है आप उनको दे देना वो मेरे तक पहुंच जाएगी मयर वो एक ही हैं ऐसा कहते ना मयर वो एक ही है यानी शरीर तो दो है पर अंदर पे हम दोनों एक ही है दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा भी एक अलग अलग है पर यहां पर एक भाव कहा जा रहा है कि मैं और वो एक ही हैं शरीर तो अलग अलग है पर हम वो एक ही हैं तो इसीलिए पता लगता है कि क्या वो एक ही हैं शरीर भी अलग है आत्मा भी अलग है हम एक ही कहा है पर वो भाव ऐसा लिया जाता है कि चाहे मुझे दे दो चाहे मेरे मित्र को दे दो मैं और वो एक ही हैं। आपकी चीज मेरे तक पहुंच जाएगी तो कहते हैं कि इन दोनों की सर्वथा सर्वथा एवं अभिन्नता है ऐसा फलितार्थ नहीं होता परंतु सिद्ध नहीं होता कि मैं और मेरा मित्र एक ही है अर्थात मेरे मित्र की आत्मा अलग है और मैं अलग हूं तो इससे यहां पर निकाल रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक नहीं है एक नहीं थे एक कभी नहीं होंगे दोनों का अंतर रहेगा ही और अंतर रहने पर ही हम भजन के द्वारा ब्रह्म को खुश कर सकते हैं ब्रह्म के गीत गा सकते हैं ईश्वर के भजन गा सकते हैं नहीं तो ईश्वर ईश्वर का भजन गाता है क्या अपने कंधे पर कोई याद बैठ के चलता है या तो उसके पैर काट के उसके कंधे पर रख दो तो चलेगा कैसे अपने कंधे से पर चलकर कोई आप नहीं चल सकता ना दूस, दूसरा तो चढ़ जाएगा उसके कंधे पे वो तो अगर चलाएगा तो वैसे नहीं नहीं तो थप्पड़ लगाएगा तो दूसरे के कंधे पे तो चढ़कर के दूसरा तो ले जा सकता तो पर स्वयं अपने कंधे पर चढ़ जाए और चलना शुरू कर दे तो जैसे ये बात नहीं चल सकती ऐसे ही जीव ही या ब्रह्म भी या ब्रह्म ही या जीव ही कभी ब्रह्म नहीं हो सकता दोनों की गुणवत्ता दोनों की शीर्षता अलग अलग नहीं तो हमारी साधना उपासना का पालन ध्यान धारणा समाधि सत्संग भजन कीर्तन ये वो मीमांसा किस लिए हम सब कर रहे हैं वही हम ब्रह्म ही हैं तो हमें ये सब झंझट पालने की जरूरत क्या है कि मीमांसा पढ़े कि व्याकरण पढ़े कि वेद पढ़े कि सत्संग सुने कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो ब्रह्म ही है तो आगे बढ़ते कहते हैं एक बात और है तत्त्वमसी तो मसीह श्वेत केतु तत्व तो तो मसीह श्वेत केतु का जो जो पिता है वो अपने पुत्र कहता है श्वेत केतु तत्व तो मसीह अब यहां पर स्वामी जी क्या कहते हैं कहते समाधिस्थ होते समय तत्त्वमसी तो ऐसा मुनि लोग कह गए समाधि होते समय तत्व असी अब इसमें देखिए तत् अत्वम और असी तीन पद है तत्व असी एक तो सीधा ये निकलता तत् अर्थात ब्रह्म तत् ब्रह्म वह ब्रह्म तत् वह ब्रह्म त्व असी तू है तो यहां से ये भी निकलता है कि कि एक ही है पर यही पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ये कह कौन रहा है कि तत्त्वमसि मसी श्वेत के तो क्या ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है क्या कि तू तू वही ब्रह्म है और जो कह रहा है वो कौन है प्रश्न खड़ा होता है कि जो कह रहा है वो कौन है अगर ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है तो मतलब ही कुछ नहीं है ब्रह्म ब्रह्म को कैसे कहेगा तो तत्व तो मसीह वाकई अगर इस तरह का अर्थ देता है जैसा कि हमारे वेदांती लोग निकालते हैं वो संगत नहीं बैठता है तो इसलिए यहां पर स्वामी क्या कहते हैं कि तत्मसी श्वेत केतो और इसके आगे एक और वो दिया हुआ है बाक अर्थात यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो परमात्मा है ये जो ईश्वर है जिसे जानने की कामना करनी चाहिए जिसे जान करके सुख और आनंद प्राप्त करना चाहिए वो बहुत सूक्ष्म है बहुत गूढ़ है बहुत गंभीर है बहुत ज्ञानी है तत्त्वमसी तो, तो वह जो परमात्मा है जो इन इन गुणों वाला है वो तेरे अंदर है हे श्वेत केतु तत् तो वो तेरे अंदर है तुम तो असी उससे तू युक्त है तो अर्थ तो ये हो रहा है लेकिन यहां पर श्वेत केतु और श्वेत केतु और, और जो उसका पिता है दोनों अलग अलग है ना तो अगर हम ये माने कि श्वेत केतु का जो पिता है वो भी ब्रह्म है और श्वेत केतु जो पुत्र है वो भी ब्रह्म है तो प्रश्न पागलों जैसा है ये कि ब्रह्म ही ब्रह्म को कैसे कह रहा है ब्रह्म ही ब्रह्म को उपदेश कर रहा है उपदेश मूर्खों को किया जाता है उपदेश कम जान वालों को किया जाता है उपदेश जिस विषम में जो नहीं जानते उनको किया जाता है और दोनों अगर एक जैसे उपदेशक है दोनों का एक ही स्तर है एक ही जान है तो कौन किसको उपदेश करेगा इसलिए क्या होता है कि जब एक विद्वान उपदेश करता होता है तो दूसरा विद्वान मन से नीचे उतर आता है क्योंकि उसको पता ये क्या बोलेगा <laughs> होता ही होता है उसको पता ये ऐसा बोलेगा फिर ये कहानी सुनाएगा ये घटना रहेगा तो इसलिए वो अब नीचे उतर के अपना कमरे में आराम कर लेता है फिर जब उसका कर्म आता तो वो नीचे उतर के अपना आराम कर लेता है वो दूसरा चला जाता है तो उपदेश और कथाएं और चर्चाएं और व्याख्यान उन लोगों के लिए होते हैं जो इससे अनिविज हैं जो इस विषय में नहीं समझते उनको ज्ञानी बनाने के लिए तो ज्ञानी बनाने के लिए ज्ञानी बनना आवश्यक है और ज्ञानी बनने के लिए अज्ञानी भी बनना आवश्यक है क्योंकि क्योंकि जब हम हम जब कुछ याद करते हैं ना तो कुछ हम भूल भी जाते हैं सब कुछ याद करेंगे तो खोपड़ी फट जाएगी इसलिए जो याद रखते हैं उनमें से बहुत सारा भूल जाते हैं फिर नया भर लेते हैं ताकि थोड़ा स्थान खाली हो जाए तो जो हम भूल गए उसमें हम अज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए तो ज्ञानी होने के लिए भी अज्ञानी की जगह खाली करनी पड़ती कि भैया ठीक है बहुत हो गया तू भाग यहां से अब नया नया ज्ञान प्राप्त करूंगा तो जाने और अज्ञानी दोनों के बीच में भेद तो रहेगा रहेगा कि अब ईश्वर का हम उपदेश सुनते हैं विद्वानों का उपदेश सुनते हैं हम लोग यहां बैठ करके तो विद्वानों का उपदेश हम विद्वानों से अधिक है ये अलग बात है कि कोई कोई किसी विषय में अधिक हो सकता है लेकिन सब विषयों में अधिक नहीं हो सकता कोई किसी विषय का विद्वान है कोई किसी विषय का विद्वान है तो कोई अगर किसी का उपदेश सुनता है तो उसका मतलब कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा कुछ अंतराल है तो ये आज का विषय है बाकी चर्चा फिर कल करेंगे शांति पाठक